पुराण विद्वेश्वर संहिता सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं बुध पुष्टि देते हैं बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं ये सात वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन, -उन देवताओं की प्रतिमा प्रति से प्रीति से प्राप्त होते हैं अन्य देवताओं के भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की पांच प्रकार की ही पद्धति बताई गई है उन उन देवताओं के मंत्रों का जप या पहला प्रकार है उनके लिए होम करना दूसरा दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके सोलह उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं पूर्व पुरु -पुरो के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए तदनंतर एक दिन एक मास एक वर्ष अथवा तीन वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधनवार आदि के अनुसार फल देते हैं रविवार को सूर्य देव के लिए अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्निक ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराए मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञोपवी तथा घित मिश्रित खीर से यजन पूजन करे भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्र होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए सडरस युक्त अन्न दे इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा